श्री परमात्मने नमः अथ पंचम अर्जुन उवाच संनगंससी येयेतोरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित पदच्छेदः संयास कर्मण कृष्ण पुनः यत् योगम चंससी येयेत एकक ब्रूहि सुनिश्चित अन्वय कृष्ण शेष आपकर्मण कर्म की संयास संयास कि और पुनः फिर योगम कर्मयोग की संससी प्रशंसा करते हैं इसलिए एतयोह इन दोनों में से यत जो एकम एक में मेरे लिए सुनिश्चितम भली भांति निश्चित श्रेय कल्याणकारक साधन हो तत उसको ब्रूहि कहिए श्रीभगवाच सं कर्मयोग निःश्रेयस करो तयोस्तु कर्म कर्मयोगो विशिष्यते पदछेद च संस कर्मयोग तयोहतु उ तोर तो कर्मस कर्मयोग विशिष्व शब्द संन च और कर्मयोग कर्मयोग ये उभौ दोनों ही निश्रेय निश्रेयसकरो परम कल्याण की करने वाले हैं तो परन्तु तयोह उन दोनों में भी कर्मसन्यासात् कर्मसन्यास से कर्मयोग कर्मयोग साधन में सुगम होने से विशिष्य श्रेष्ठ है ज्ञे स सन्यासी यो न्वेषि न कांदो महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यसेद जेय स निसन्यासी ये न काती निर्द्वंद महाबाहो प्रमुच्यते अन्वय एवं शब्दार्थ महाबाह हे अर्जुन यह जो पुरुष न न किसी से देश द्वेश करता है और न न किसी की कांचती आकांक्षा करता है सह वह कर्मयोगी नित्य सन्यासी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है ही क्योंकि राग निर्द्वंद रागद्विषादिद्वंदों से रहित पुरुष सुखम सुखपूर्वक बंधात् संसार बंधन से प्रमुच्य मुक्त हो जाता है। हे सांख्योग पृथक बला प्रवदी न पंडितास्थि स उभरती फल पदछेद सांख्योग पृथक बवदे न पंडिता एक आस्थि सम्य उदते फल अन्वय एव शब्दा सन्यास और कर्मयोग को बाला बलाखलोग पृथक पृथक पृथक फल देने वाली प्रवदन्ति कहते हैं न न कि पंडिता पंडित जन ही क्योंकि दोनों में से एकम एक में अपि भी सम्यक आस्थित सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष उभयो दोनों की फलम फलरूप परमात्मा को विंदते प्राप्त होता है गम्यते यंख्य स्थान तद्योगी गम्यक्योग यश्य सश्य पदछेद्यप्यते अपि गम्यते एक साख्यमचम पश्यति सह पश्यति अन्वय एवं शब्दा सांख्य ज्ञानयोगियों द्वारा यो स्थान परम धाम प्राप्त प्राप्त किया जाता है योग कर्मयोगियों द्वारा भी वही गम्यति प्राप्त किया जाता है यह जो पुरुष सांख्यम ज्ञान योग च और योगम कर्मयोग को फल रूप में एकम एक पश्यति देखता है सह वही यथार्थ पश्यति संसस्तु महाबा दुखमागत योगयुक्त मुनिब्रह्म नचिधि गति पदछेद संयास तो महाबाहो दुखमागयुक्त मुनिब्रह्म नचिरे अधिगच्छति अन्वय एवं शब्दार्थः तु परंतु महाबाहो हे अर्जुन अयोगत कर्मयोग के बिना सन्यासः सन्यास अर्थात मन इंद्री और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग आप प्राप्त होना दुखम कठिन है और मुनि भगवत स्वरूप को मनन करने वाला योगयुक्त कर्मयोगी ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा को नचिरेड़ शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियूतात्मूतात्मा कुरी न लिप्यते पदछेद योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रि सर्वूतात्मूतात्मा कुर न लिप्यते अन्वय एवं शब्दार्थ विजितात्मा जिसका मन अपने वश में है जितेंद्रिय जो जितेंद्रिय एवं विशुद्धात्मा विशुद्ध, विशुद्ध अंतकरण वाला है और भूतात्मा, भुतात्म संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है ऐसा योगयुक्ता कर्मयोगी कर्म, कर्म कुर्वन, करता हुआ भी न लिप्यती लिप्त नहीं होता करोमिति युक्तो युक्त मनेत पश्यन् श्रृणव स्पृशन जिघ्रन असन ग छन स्वपन श्वस पदछेद नए किंचिको युग मनेत पश्य श्रृण्वन स्पृशन जिघ्रन असन गपन श्वस प्रलपन विसृजन गृह उन्मीषनिमीशन इंद्रिियांद्रििया वर्तन धारियन पदछेद प्रलपन विसृजन गृह उन्मीषन निमीशन इंद्रियाइंद्रििया वर्तंटन अन्वय शब्दार्थः श तत्व को जानने वाला युक्त सांख्य योगी तो पश्यन देखता हुआ श्रृणवन सुनता हुआ स्पृशन स्पर्श करता हुआ जिघ्रन सुंघता हुआ असनन भोजन करता हुआ गच्छन गमन करता हुआ स्वपन सोता हुआ श्वसन श्वास लेता हुआ प्रलपन, बोलता हुआ विसृजन त्यागता हुआ गृहणन ग्रहण करता हुआ तथा उन्मिशन आँखों को खोलता और निमिशन, मूंदता हुआ अपि भी इंद्रियाड़ी सब इंद्रिया इंद्रियार्थेशु अपने अपने अर्थों में वर्तन्ति बरत रही हैं इति इस प्रकार धारियन समझ कर एवं इति ऐसा मनत माने कि मैं किंचित कुछ भी न नहीं करोमी करता हूँ ब्राह्माध्याय कर्मा संगम त्यक्त लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रंसा पदछेद ब्रह्मणि आधार कर्मी संगम त्यक्ता लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इव अंभसा अन्वय एवं शब्दार्थ यह जो पुरुष कर्माणी सब कर्मों को ब्रह्मणी परमात्मा में आधाय अर्पण करके और संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर कर्म करोति करता है सह वह पुरुष अंभसा जल से पद्मपत्रम कमल के पत्ते की इव भाति पापेन पाप से न लिप्यति लिप्त नहीं होता कायेन मनसा बुद्ध्या केवलरीद्रियरपी योगिनः कर्म कुरम त्यक्ता पदछेद कायेन मनसा बुद्ध्या बुद्धिया केवल अपि योगिनः कर्म त्यक्त्वा त्यक्त आत्मशुद्ध अन्वय एवं शुद्धा योगिनः कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल केवल इंद्रिय इंद्रिय मनसा मन बुद्धया बुद्धि और कायेन शरीर द्वारा अपि भी संगम आसक्ति को त्यक्तवा त्याग कर आत्मशुद्ध अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म कर्म कुर्वन्ति करते हैं युक्त कर्मफल त्यक्ता शांतिमािकीम अयुक्त काम करेण फले सो निबध्यती पदछेद युक्त कर्मफल त्यक्ता शांतिम आपनोती नैषि कीयुक्त काम करेण फलिशक्त निबध्य अन्वय एवं शब्द युक्त कर्मयोगी कर्मफल कर्मों की फल का त्याग करके नैष्ठिकी भगवत प्राप्ति रूप शांतिम शांति को आपनोति प्राप्त होता है और अयुक्त सकाम पुरुष कामकारिण कामना की प्रेरणा से फल फल में सक्त आसक्त होकर निबध्यते बंधता है सर्वकर्माणि मनसा सन्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नवद्वा देही नई कूं कारद्छेदर्माणी मनसा सन्न्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नए कून अन्वय शब्दार्थवशी अंतकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला देहि पुरुष न न कुर्वन करता हुआ और न न कार्यन करवाता हुआ एव ही नौ द्वारे नौ द्वारों वाले शरीर रूप पूरे घर में सर्व सब कर्मों को मनसा मन से सन्या त्याग कर सुखम आनंदपूर्वक सचिदानंद घन परमात्मा की स्वरूप में आस्ते स्थित रहता है कर न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य श्रीजति प्रभुः न कर्मफल संयम स्वभास्तु प्रवर्त पदछेद न कर्तृव न कर्मा लोक सृजति प्रभुः न तु प्रवर्तते प्रवर्त अन्वय शब्दार्थः प्रभुः परमेश्वर लोकस्य मनुष्यों के न न तो कर्तृत्व कर्तापन की न कर्माणि कर्मों की और न न कर्मफल संयोगम कर्मफल के संयोग की ही सृजती रचना करते हैं तो किंतु स्वभावह स्वभाव ही प्रवर्तते बरत रहा है स्वभा प्रवर्त वरतराहे नाप नुकृत विभु अज्ञने ज्ञान तेनाती जंत पदछेद न आदत्ते क्यचिपापु अज्ञान ज्ञान तेनावन्वय शब्दार विभुसर्व्यापीपरमेशरभ न, न क्यचि किसी के पापं, पाप पापकर्मको न, न किसीके सुत शुभ कर्म को एव ही आदत्ति ग्रहण करता है किंतु अज्ञानेन अज्ञान के द्वारा ज्ञानम ज्ञान आवृतम ढका हुआ है तेन उसी से जनताव सब अज्ञानी मनुष्य मोह्यंती मोहित हो रहे हैं नाशितमात्मनः तो तद्ञान यशितमन तवज्ञान प्रकाशय तत्पर पदछेद ज्ञान तत आत्मनः तदनम आदित्यवत् तदित्यव प्रकाशय परम अन्वय एवं शब्दार्थ तो परंतु यशा जिनका तत्व अज्ञानम अज्ञान आत्मन परमात्मा के ज्ञानेन तत्व ज्ञान द्वारा नाशिता नष्ट कर दिया गया है तमाम उनका वह ज्ञान ज्ञान आदिवत सूर्य के सदृश तत्परम उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशयति प्रकाशित कर देता है तबुद्धयस्तदात्म तनिष्ठास्तरायणा ग्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धतक पदच्छेदः तद्बुद्धयः तदात्मानः तद्बुद्धय तदात्म गच्छन्ति गतिपुनरावृत्ति ज्ञान निर्धतक अन्वय एवं तदात्मानः जिनका मन तद्रूप हो रहा है तद्बुद्धयः जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और तनिष्ठाह सचिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एकी भाव से स्थिति है ऐसी तत्परायणा तत्परायण पुरुष ज्ञान निर्धूत कलमशाह ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिम पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं विद्या विद्याविनयने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। पंडिताह गवीस्ति शुनिच्वपाके विद्या पदछेद विद्याविनयने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। शोनी चपाक च पंडिताशिन अन्वय एवं शब्द पंडिताजन विद्याविनयने विद्या और विनयुक्तब्राह्मणे ब्राह्मणे ब्राह्मण में तथा गवि गौ हस्तिनी, हाथी, शुनी कुत्ते, और चौर स्वे में भी समदर्शिन समदर्शी, समदर्शी एव ही होते हैं इहैवतर्जि सर्गो यशा साम्य स्थित मन निर्दोषम ही समं ब्रह्म तस्मा ब्रह्मी ते स्थिता पदछेद इहए तैह जिता सर्ग यशा साम्य स्थित मन निर्दोष हि सम्रह्म तस्मात् ब्रह्मी ते स्थिता अन्वय इव शब्द यशा जिनका मन मन साम्ये समभाव में स्थित स्थित है तय उनके द्वारा इह इस जीवित अवस्था में एव ही सर्ग संपूर्ण संसार जीत जित जीत लिया गया है ही क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानंदघन परमात्मा निर्दोषम निर्दोष और समम समय तस्मात इससे ते वे ब्राह्मणि सच्चिदानंदघन परमात्मा में ही स्थिता स्थित हैं न प्रहृष्येत प्रिय प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिर स्थिबुर्समूो ब्रह्म विद्रह्म स्थित पदछेद न प्रहृष्येत प्रिम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च स्थिर बुद्धिः स्थिबुद्धि ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः अन्वय एव शब्दार्थः प्रियम प्रियको प्राप्य प्राप्त होकर न प्रहृष्येत हर्षित नहीं हो चा और च्रिय अप्रियको प्राप्य प्राप्त होकर न उद्विजेत उद्विग्न ना हो वह स्थिर स्थिरबुद्धि स्थिर बुद्धि असमूढ़ रहित, ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मि सचिदानंद घन पर परमात्मा में एकी भाव से नित्य स्थित स्थित है बाह्य स्पर्श आत्मा, विंदत्यात्म सुखम सह ब्रह्मगयुक्ता सुखम्क्षयश्ते पदछेद बाह्यस्पर्शेषुशक्ता विंदती आत्मनि युखम सह सुखम् सुखम अक्षयश्ते अन्वय एवं शब्दार्थः बाह्यस्पर्शेशु बाहर के विषयों में आत्मा, रहित आसक्तिरहित वाला साधक आत्मनि आत्मा में स्थित यत् जो ध्यान जनित सात्विक सुखम आनंद है तत् उसको विंदती प्राप्त होता है तदनंतर सह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 आद्यवंत कौंतेय नु रमते बुध पदछेद ये हि संस्पर्शजा भोगा दुखयोन ते आद्यवंतकौते नु रमते बुध अन्वय शब्दार्थ ये जो ये इंद्रिय तथा संस्पर्शजा विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले भोगा सब भोग हैं ते वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख योन एव दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाली, अर्थात अनित्य हैं, इसलिए कौनतेय हे अर्जुन बुध बुद्धिमान विवेकी पुरुष तेषु उनमें न नी रमती रमताता शक्नतीय सोढ़ु प्रशर विमोक्षणा कामक्रोधोद वेग स युक्त स सुखी नर इह शक्नोतः शोधुम शरीर विमोक्षरा काम क्रोधोद्भव वेगम सहयुक्तः सह सुखी नर अन्वय शब्दार्थः शब्दाथ जो साधक इह इस मनुष्य शरीर में शरीर विमोक्षरा शरीर का नाश होने से प्राक पहले पहले एव ही काम क्रोधोद क्रोधोद्भवम काम क्रोध से उत्पन्न होने वाली वेगम वेग को सोढुम सहन करने में शक्नोति समर्थ हो जाता है सह वही नरह पुरुष पुरुषयुक्त योगी है और स वही सुखी सुखी है युख राथ्योतिवय सोगी ब्रह्म निर्वाणम यह अंतह सुख युख अतरारा तथा अंतर्ज्योति एव यहाँ सहयोगी अधिगच्छति ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत शब्दार्थः अन्वय जो पुरुष एव निश्चय करके अंत सुखः अंतरात्मा में ही सुखवाला है अंतराम आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा तथा यह जो अंतर अंतर्ज्योति आत्मा में ही ज्ञान वाला है सह वह ब्रह्मभूत सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक भाव को प्राप्त योगी सांख्य योगी ब्रह्म निर्वाण शांतब्रह्मको अधिगच्छति प्राप्त होता हे लभं ते ब्रह्म निर्वाण ऋषिय क्षीणकलम्षा छिन्नताभूतहितरता पदछेद लभं ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीणकलमषाहिन्नद्वधा यतात्माभूतहितरता अन्मय एवं शब्दार्थ क्षीणकलम्षा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं छिन्नद्वधा जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं सर्वभूत हिते जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रता रत हैं और यतात्मान जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है वे ऋषे ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मनिर्वाणम, शांत ब्रह्म को लभंते प्राप्त होते हैं काम क्रोध वियुक्ता नाम, यती यतचेत अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म पदछेद कामक्रोध वियुक्ता नाम, यती यतचेत अभी तो ब्रह्म वर्तते विदितात्मय एवं शब्दार्थ काम, काम क्रोध से रहित यत चेतसाम जीते हुए चित्त वाले विदितात्मना परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए यती ज्ञानी पुरुषों के लिए अभी सब ओरसी ब्रह्म निर्वाण शांत परब्रह्म परमात्मा ही वर्तते परिपूर्ण है। इस परशान कृत्वा स्पर्शान समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो पद कृत्वा कृत्वा च अंतरे समो पदछेद स्पर्शा कृवा बहिबा चक्षुए भ्रुवो प्राणापन सौकृ नाशाभ्यरचारिण यतेद्रियमनोबुद्धि मुनिमोक्षण विगतेच्छाभयक्रोधो यह सदा मुक्त सह पदछेद यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनी मोक्षण विगतेच्छाभयक्रोध यथ बाह्यापर्शान् विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बहिह बाहर एवं कृत्वा निकाल कर च और चक्षुह नेत्रों की दृष्टि को भ्रुवो भ्रिकुटी के अंतरे बीच में स्थित करके तथा नासाभ्यंतरचारिण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 मुनि विगतेच्छा भय क्रोध इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है सह वह सदा सदा मुक्त मुक्त ही है भोक्ताज्ञ सर्वलोका सर्वोकमहेश्वर सुहृदम सर्वूता ज्ञा मां ऋति पदछेद भोक्तालोकमेर सुहृदूता ज्ञा मां शब्दार्थः शब्दा मुझको यज्ञतप्साम सब यज्ञ और तपों का भोक्तारम भोगने वाला सर्वलोक महेश्वरम लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा सर्वभूता संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदम सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा ज्ञावा तत्व से जानकर शांतिम शांति को रिच्छति प्राप्त होता है ओम तस्सदिति ओ तदीति श्रीमद्भगवद्गीताषत्सु ब्रह्म विद्याष्ण्णार्जुन संवादे कर्म कर्मसों नाम पंचमय